पत्रावली चार सौ संतानवे भग्नि निवेदिता को लिखित छ प्लेस द एतात यूनी पेरिस पच्चीस अगस्त 1900 प्रिय निवेदिता अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला मेरे प्रति तुमने जो सहृदय वाक्यों का प्रयोग किया है तदर्थ अनेक धन्यवाद मैंने श्रीमती बोल को मठ से रुपये उठा लेने का अवसर दिया था किंतु उन्होंने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा और इधर ट्रस्ट के दस्तावेज दस्तखत के लिए पड़े हुए थे अतः ब्रिटिश काउंसिल ऑफिसर ऑफिस में जाकर मैंने उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं अब उन दस्तावेजों को भारत भेज दिया गया है एवं संभवतः वे सभी मार्ग में ही होंगे अब मैं स्वतंत्र हूँ किसी बंधन में नहीं हूँ क्योंकि रामकृष्ण मिशन के कार्यों में अब मेरा कोई अधिकार कर्तित्व या किसी पद का उत्तरदायित्व तो नहीं है मैं उसके सभापति पद को भी त्याग चुका हूँ अब मठ आदि सब कुछ का उत्तरदायित्व श्री रामकृष्ण देव के अन्यान्य अन्यान्क्षात शिष्यों पर है मुझ पर नहीं ब्रह्मानंद सब अब सभापति निर्वाचित हुए हैं उनके बाद क्रमशः प्रेमानंद इत्यादि पर उसका उत्तरदायित्व होगा अब यह सोचकर मुझे आनंदानुभव हो, हो रहा है कि मेरे मस्तक से एक भारी बोझ दूर हो गया मैं अब अपने को विशेष सुखी समझ रहा हूँ लगातार बीस वर्ष तक मैंने श्री रामकृष्ण देव की सेवा की चाहे उसमें भूले हुई हो अथवा सफलता मिली हो अब मैंने कार्य से छुट्टी ले ली है अपने अवशिष्ट जीवन को मैं अब निजी भावनाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा अब मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं या किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं अब तक अपने मित्रों के प्रति मेरी जो एक प्रकार से वशीभूत रहती रहने की भावना थी वह मानो एक दीर्घ स्थायी बीमारी जैसी थी अब पर्याप्त रूप से सोचने विचारने के बाद मुझे जब पता चला कि मैं किसी का भी ऋणी नहीं हूं प्रत्युत अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैंने अपना सब कुछ प्रदान किया है किंतु उसके बदले में उन लोगों ने मुझे गालियां दी है मुझे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है और मुझे हमेशा तंग तथा परेशान किया है यहाँ पर या भारत में सभी के साथ मेरा संबंध समाप्त हो गया है तुम्हारे पत्र से ऐसा विदित होता है कि तुमको इस प्रकार का भान हुआ है कि तुम्हारे नवीन मित्रों के प्रति मैं द्वेष भाव रखता हूँ किंतु सदा के लिए मैं तुमको यह बदला देना चाहता हूँ कि चाहे मुझमें और दो भले ही हो, परंतु जन्म से ही मुझमें द्वेष लोभ तथा कर्तृत्व की भावना नहीं है मैंने पहले भी कभी तुमको कोई आदेश नहीं दिया है अब तो किसी भी कार्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है अब फिर क्या आदेश दूंगा मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि जब तक तुम हार्दिकता के साथ माँ के कार्य करती रहोगी माँ तब तक अवश्य ही तुम्हें ठीक मार्ग पर चलाती रहेंगी तुमने जिनको अपना मित्र बनाया है उनमें से किसी के भी प्रति मुझमें कभी कोई द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ है किसी से मिलने का कारण मैंने कभी भी अपने भाइयों की समालोचना नहीं की है किंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तो पाश्चात्य लोगों में यह एक विशेषता है कि जिसे वे स्वयं अच्छा समझते हैं उसे दूसरों पर लादने का प्रयत्न करते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि जो एक के लिए लाभप्रदायक है वह दूसरे के लिए लाभदायक नहीं भी हो सकता है मुझे यह डर था कि उन अपने नवीन मित्रों से मिलने के फलस्वरूप तुम्हारा हृदय जिस ओर झुकेगा उस बलपूर्वक तुम बलपूर्वक दूसरों में उस भावना को प्रविष्ट करने के लिए सचेष्ट होगी एकमात्र इसी कारण मैंने कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव से तुम्हें दूर रखने का प्रयास किया था इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं था तुम स्वयं स्वतंत्र हो जो तुम्हें पसंद हो उसे ही करती जा रहो अपना कार्य स्वयं चुन लो अब की बार पूर्ण अवकाश ग्रहण करने की मेरी इच्छा थी किंतु अब देख रहा हूँ कि माँ की ऐसी इच्छा है कि अपने आत्मिय वर्ग के लिए मैं कुछ करूँ ठीक है 20 वर्ष पहले मैं जो त्याग चुका था आनंद के साथ उसका उत्तरदायित्व तो मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ मित्र अथवा शत्रु उनके हाथ के यंत्र हैं और वे हम लोगों को सुख अथवा दुख के माध्यम से अपने कर्मों को निश्चेष करने में सहायक है अतः मां उन सभी व्यक्तियों को आशीर्वाद दे तुम मेरी प्रीति तथा आशीर्वाद इत्यादि जानना तुम्हारा चिर स्नेहब विवेकानंद चार सौ अंठानवे भग्नि निवेदिता को लिखित पेरिस अट्ठाईस अगस्त उन्नीस सौ ईस्वी प्री निवेदिता बस यही तो जीवन है केवल मेहनत करते रहो बस मेहनत करते रहो इसके अतिरिक्त हम और कर ही क्या सकते हैं मेहनत करते रहो मेहनत करते रहो कुछ होना अवश्य है कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा और यदि ऐसा न हो संभवतः वास्तव में ऐसा कभी नहीं होगा तो फिर क्या है हमारे जितने भी प्रयास हैं वे सभी सामयिक हैं वे उस चरम परिणति मृत्यु के परिहार के लिए है अहो संपूर्ण क्षतियों छत, की पूर्ति करने वाली मृत्यु तुम्हारे बिना जगत की न जाने क्या दशा होती इस को धन्यवाद है कि यह संसार नित्य नहीं है और न चिरंतन भविष्य फिर अच्छा किस प्रकार से हो सकता है वह तो वर्तमान का ही परिणाम है अतः तो अधिक खराब भले ही न ही न हो फिर भी वह वर्तमान के अनुरूप ही होगा स्वप्न आह केवल स्वप्न स्वप्न देखते रहो स्वप्न स्वप्न की पहली भी इस जीवन का कारण है और उसके अंदर इस जीवन का समाधान भी मौजूद है स्वप्न स्वप्न केवल स्वप्न ही है स्वप्न के द्वारा ही स्वप्न को दूर करो मैं फ्रेंच भाषा लिखने सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ के साथ उस भाषा में बातें कर रहा हूँ अभी से बहुत से लोग प्रशंसा कर रहे हैं सारी दुनिया के साथ वही अंतहीन गोरख धंधे की बातें भाग्य की सीमाहीन उत्थान पतन की बातें जिसका छोर ढूंढना किसी के लिए भी संभव नहीं है फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उस समय ऐसा समझने लगता है कि मैंने उसे ढूंढ निकाला है और उसके द्वारा कम से कम उसे स्वयं तृप्ति मिलती है तथा कुछ क्षण लिए कुछ क्षण लिए वह अपने को भुलावे में डाल रखता है क्या यह सत्य नहीं है हाँ एक बात यह है कि अब महान कार्य करने होंगे किंतु महान कार्य के लिए कौन माथापति करता है सामान्य कार्य भी कुछ क्यों न किए जाए किसी की अपेक्षा कोई हीन तो नहीं है गीता तो छोटे के अंदर महान को देखने की शिक्षा देती है धन्य है वह ग्रंथ शरीर के बारे में सोचने विचारने के लिए मुझे विशेष अवकाश नहीं था इसलिए यह ठीक ही है ऐसा समझ लेना चाहिए इस संसार में कोई भी वस्तु चिरकाल के लिए भरी नहीं है किंतु हम बीच बीच में यह भूल जाते हैं कि भलाई का तात्पर्य केवल भला होना तथा भलाई करना है चाहे भला हो या बुरा हम लोग सभी इस संसार में अपना अपना अभिनय कर रहे हैं जब स्वप्न टूट जाएगा और हम इस रंगमंच को छोड़कर चले जाएंगे तभी हम खुले दिल से इन विषयों को लेकर हंसते रहेंगे एकमात्र यही बात निश्चित रूप से मेरी समझ में आई है तुम्हारा विवेकानंद चार निन्यानबे स्वामी तुरानंद को लिखित पोस्ट ऑफिस दे फॉरेस्ट सांता क्लास को है प्लेस द पता यूनी पेरिस एक सितंबर 1900 सौ प्रेमास्पद तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुआ कुछ दिन पहले ही मैं सैन फ्रांसिस्को से पूर्ण वेदांती तथा सत्याश्रम होम ऑफ ट्रूथ के बीच कुछ मतभेद होने का आभास मुझे मिला था एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा था इस प्रकार होना स्वाभाविक है बुद्धिपूर्वक सबको संतुष्ट करते हुए कार्य को चालू रखना ही विज्ञा विज्ञता है मैं अब कुछ दिन के लिए अज्ञातवास कर रहा हूं। फ्रांसीसियों के साथ इसलिए रहना है कि मुझे उनकी भाषा सीखनी है मैं एक प्रकार से निश्चिंत हो चुका हूं, अर्थात न्यास संलेख ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर करके मैंने उसे कलकत्ता भेज दिया है मैंने उसमें अपना कोई निजी स्वत्व या अधिकार नहीं रखा है तुम लोग अब सभी विषयों के मालिक हो मुझे विश्वास है कि प्रभु कृपा से तुम लोग समस्त कार्यों का संचालन कर सकोगे व्यर्थ का चक्कर काट कर मेरी अपने को मारने की अब अधिक इच्छा नहीं है कहीं पर बैठकर कर के आधार पर काल छेप करना अब मेरा ध्येय है फ्रेंच भाषा पर कुछ अंशों तक मेरा अधिकार हो चुका है दो एक महीने उनके साथ रहने से ही मैं उस भाषा में अच्छी तरह वार्तालाप कर सकूँगा फ्रेंच तथा जर्मन इन दोनों भाषाओं में दक्षता प्राप्त होने पर यूरोपीय विद्या में बहुत कुछ प्रवेश हो सकता है फ्रेंच लोग केवल माथा पच्ची करने वाले होते हैं इन लोगों की आकांक्षाएँ इस्लोक पर ही केंद्रित हैं इन लोगों की यह धारणा है कि ईश्वर या कुसंस्कार मात्र है उस बारे में वे बातें ही नहीं करना चाहते यह असली चरवाग का देश है देखना है कि प्रभु क्या करते हैं किंतु यह देश पाश्चात्य सभ्यता का शीर्ष स्थानीय है पेरिस नगरी पाश्चात्य सभ्यता की राजधानी है भाई प्रचार संबंधी समस्त कार्यों से तुम लोग मुझे मुक्त कर दो मैं अब उससे दूर हूँ तुम लोग स्वयं संभालो मेरी यह दृढ़ धारणा है कि माँ मेरी अपेक्षा सौ गुना कार्य तुम लोगों के द्वारा सम्पादित करेंगी काली का एक पत्र बहुत दिन पहले मुझे मिला था वह अब तक संभवतः न्यूयॉर्क आ गया होगा कुमारी वाल्डो बीच बीच में समाचार लेती रहती हैं मेरा शरीर कभी ठीक रहता है और कभी अस्वस्थ कुछ दिनों से पुनः श्रीमती वाल्डन की वही मर्दन चिकित्सा जारी है उसका कहना है कि मैं इस बीच ठीक हो चुका हूं। मैं तो सिर्फ यह देख रहा हूं कि चाहे अब मेरे पेट में वायु की शिकायत कितनी भी क्यों न हो चलते फिरने, फिरने चलने फिरने अथवा पहाड़ पर चढ़ने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता है काल में खूब ठंड डंड बैठक लगाता हूँ फिर डंडे पानी में गोता लगा ठंडे पानी में गोता लगाता हूँ जिसके साथ मुझे यहाँ रहना है कल मैं उसका मकान देख आया हूँ वह गरीब है किंतु विद्वान है उसके रहने की जगह पुस्तकों से भरी हुई है वह छठी मंजिल पर रहता है यहाँ अमेरिका की तरह लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है चढ़ना उतरना पड़ता है किंतु अब मुझे इस कारण कोई कष्ट नहीं होता उसके मकान के चारों ओर एक सुंदर सार्वजनिक पार्क है वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है खासकर इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। बाध्य होकर मुझे भी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करना होगा आगे माँ की इच्छा है सब कुछ उसका ही कार्य है वे ही जानती हैं साफ साफ तो वे कुछ भी नहीं बतलाती गुम होकर रहती हैं किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीच मेरा ध्यान जब भी अच्छी तरह से चालू है तुम्हारी बुक तुम्हारी वेल श्रीमती एम एम्पिनल कुमारी बेखम श्री जार्ज डॉक्टर लागन आदि मेरे सभी मित्रों से मेरी प्रीति कहना तथा तो तुम स्वयं जानना लॉस एंजल्स में सभी से मेरी प्रीति कहना विवेकानंद